आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधु नाइन एफ सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हम लोग बात कर रहे हैं खास करके हमारी युवा साथियों को ध्यान में रखते हुए करियर इन मीडिया के बारे में श्रोताओं का एवं विद्यार्थी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है और सभी विद्यार्थी मित्रों के लिए खास ही कार्यक्रम हम डिज़ाइन किया है जैसे कि आप सभी जानते हैं आजकल करियर को लेके काफ़ी युवा जो हैं टेंशन में रहते हैं स्ट्रेस में रहते हैं कि किस फील्ड में जाए क्या करें और उस फील्ड के बारे में उनके पास कोई जानकारी पूरी तरह से नहीं होता है इस शो के माध्यम से हम लोग ये चाहते हैं कि जिस भी फील्ड के बारे में हम लोग बात करते हैं उन तक किसी एक्सपर्ट के जरिए पूरी जानकारी पहुँचें और ताकि आप उस अपने करियर को जैसे आप किसी भी फील्ड में आगे ना चाहते हैं आपने मान लो मीडिया में जाना है तो मीडिया में किस तरह से काम होता है कैसे एंट्री कर सकते हैं और कैसे पैसे कमा सकते हैं या फिर कितने हद तक हम लोग आगे पहुंच सकते हैं अपना करियर कैसे ब्राइट बना सकते हैं इस विषय में हमको पूरी जानकारी इस शो के माध्यम से हम देते हैं वैसे ही आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उसमें कितने ट्रेड हैं कौन से ट्रेड में आप अच्छा काम कर सकते हैं कितना साल लगता है और कितना पैसा एजुकेशन में खर्च होता है या फिर आप एजुकेशन पूरा होने के बाद आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ पर आपको अच्छा करियर आपका बन सकता है ये सारी बातें हम लोग आपको बताते हैं और कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी देते हैं तो आइए ऐसे ही कुछ खास बातें आज हम लोग करेंगे करियर से रिलेटेड और करियर इन मीडिया के बारे में वो हमें महा गुजरात जो नेशनल वीकली एक नॉर्थ गुजरात का न्यूज़पेपर है उसको निकालते हैं कीर्ति पी खमर जी हमारे साथ हैं और उनसे हम बात करेंगे करियर इन मीडिया के बारे में तो कीर्ति जी का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष करियर ऑप्शन कार्यक्रम में ओम शांति जी नमस्कार मैं चाहूँगा कि आपकी मेरी पहली मुलाकात है तो आप अपने बारे में बताइए कि आप गुजरात में नॉर्थ गुजरात में किस तरह से काम करते हैं वन नाइनटीन से पब्लिश हो रहा है मेरे पिताजी ने वो शुरू किया था अच्छा वो फ्रीडम फाइटर्स थे ने नॉर्थ गुजरात में वो पहला न्यूज़पेपर था जो पब्लिश हुआ बि, बिफोर इंडिपेंडेंस आ, उसी टाइम बहुत आ, बहुत कम साधन थे वो लेटर प्रेस में बनाते थे और आ, वो बहुत पुरानी मशीनरी थी अभी 20-25 साल में बहुत चेंज हो गया है कंप्यूटर का उपयोग हो रहे हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग शुरू हो गया है उससे भी आगे बढ़ रहा है मीडिया जगत के जहां अब तो न्यूज़ पेपर वो हार्ड कॉपी में नहीं निकलेगा ऑनलाइन सब लोग पढ़ेंगे <laughs> बहुत प्रॉब्लमेटिक है वो पेपर की भी कमी है वो एनवायरमेंट का भी प्रश्न है कि न्यूज़ प्रिंट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ न हो और ऑनलाइन सब लोग पढ़ सके इसके लिए हम उसी तरफ हम आगर बढ़ रहे हैं हमारा वेबसाइट पर हम हमारे जो रीडर्स है उसके लिए हम हर वीकली हमारा पब्लिकेशन ऑनलाइन करते हैं जो दूर दूर बैठे हैं अहमदाबाद बॉम्बे इंडिया के कोई भी पार्ट में और जो विदेश में भी रहे हैं हमारे एरिया के वो लोग हमारा न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं वो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक बड़ी क्रांति है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और प्रेस में बहुत उसका रिक्वायरमेंट रहता है जैसे ग्राफिक डिज़ाइन हो डी डीपी, डीटीपी टी पी प्रोग्राम हो वेबसाइट्स है और सभी प्रकार के जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फैकल्टी है उस मीडिया जगत से वो जुड़ी हुई है तो बहुत उसमें करियर बनाने के लिए अच्छा स्कोप है मीडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं उसके लिए जी किरिट भाई बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि पहले ज़माने में जब फ्रीडम फाइटर के फ्रीडम फाइटर आपके पिताजी रहे और इंडिया फ्रीडम होने के पहले जिस तरह की न्यूज़पेपर चलते थे न्यूज़ प्रिंट करते थे लोगों तक पहुंच जाते थे और धीरे धीरे जैसे कि मीडिया जगत में जो चेंजेस आने लगे हैं और आज जो प्रिंट प्रेस का मशीन जो बड़े वाली मशीनस होती हैं वो अभी ना होकर कंप्यूटर की छोटी छोटी मशीनें आ गई प्रिंटिंग भी छोटी मशीने में होती हैं तो ये सारा जो चेंजेस आ गया है जिसकी जैसे लोगों को काफ़ी जो करियर का जो एक अवसर है वो प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ट्रांसफ़र हो रहा है और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट करता है ये आपने बताया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जैसे कि आपने कहा कि अब न्यूज़पेपर अगर बंद हो जाए और सॉफ्ट कापी लोगों को अपने मोबाइल में ही न्यूज़ मिलने लग जाए तो इसमें आपको क्या लगता है कि ये बहुत ही कारीगर होगा या नहीं होगा कारीगर तो यही इतने ही होंगे कवरेज uh, के लिए होगा वो कंप्यूटर से लिए होगा और बहुत से हम कवरेज कर सकेंगे और बहुत से बहुत ज़्यादा न्यूज़ हम कवरेज कर सकते हैं वो एम्प्लॉयमेंट तो नहीं कम होगा लेकिन रीडर्स को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट रीडिंग करने को मिलेगा और बहुत से माही मिलेगी और uh, uh, जो कलर प्रिंटिंग होता है वो वो अभी शुरू हो गया है जल्दी से प्रिंट हो जाता है कलर और न्यूज़ जल्दी से मिल जाता है और कहीं गांव दूर दूर गांव तक जाता है वो न्यूज़पेपर पेपर पहला सब भेजना बहुत कठिन काम था हमारे पिताजी जब न्यूज़पेपर शुरू किया उसने वो हमारा वीकली न्यूज़पेपर पेपर था, था। वो खुद समाचार लिखते थे कंपोज भी जा करते थे प्रिंटिंग होने के बाद वो वो वो डिस्पेज करने का भाई वो ही करते थे काम वो इतनी मेहनत की उसके बाद इसी ज़माने में हम पहुंच गए हैं कि जहां हमको कुछ नहीं करता पड़ता है और जो कंप्यूटर से हम सेट कर देते हैं और एक दो एक ही दो एक ही दिन में पूरा हमारा वीकली न्यूज़ पेपर अभी तैयार हो जाता है प्रिंटिंग होकर पहले पूरा वीक चलता था हमारा काम कम एंड से होता था तो नहीं, नहीं। और कलर काम करने के लिए तो मशीन भी उपलब्ध नहीं थे अभी कलर काम भी कर सकते हैं हम कंप्यूटर की मदद से अहमदाबाद प्रिंटिंग करने भेजना है हमें कोई हमारा न्यूज़पेपर तो हम ईमेल से भेज सकते हैं और वो प्रेस डायरेक्ट ही ईमेल से ये उसका इमेज ले लेकर उसकी प्लेट बन जाती है प्रिंटिंग हो जाता है और सुबह में हमें कलर प्रिंटिंग मिल जाता है इतना झड़पी हो गया इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो नई टेक्नोलॉजी आई उससे इतनी क्रांति बनी है किरट जी बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं कि किस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी के कारण जो परिवर्तन आ रहे हैं जहाँ पर बहुत मेहनत नहीं सहज रूप से जो वन वीक का काम है वो एक ही दिन में हो जाता है और आप अगर पूरे दिन में इन सारी न्यूज़ को कलेक्ट करके रात को ईमेल के ज़रिए भेजते हैं तो सवेरे आपके पास न्यूज़ प्रिंट होकर कलर न्यूज़ आपके पास आ जाता है जो डिस्पैच होने के लिए रेडी होता है तो ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया इसके साथ ही मैं चाहूँगा हमारे युवा साथी जो इस वक्त अगर मीडिया क्षेत्र में या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से वो अपना करियर अगर बनाना चाहते हैं तो उनको किस तरह से आगे आना चाहिए और किस तरह की सोच लेके आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि हर व्यक्ति सब कुछ तो नहीं कर सकता पर्टिकुलर व्यक्ति कुछ खास चीज़ें ही कर सकता है तो इसमें अगर मीडिया जगत में आना युवा साथियों को उसमें उनके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए किस तरह के गुण उनके अंदर होने चाहिए उसको लैंग्वेज भी अच्छी आनी चाहिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो है फैकल्टीज कॉम्प्यूटर्स है डी पी प्रोग्राम्स है hmm. जो भी है hmm. उसमें उसको जानकारी होनी चाहिए और मीडिया में भी जो इंटरेस्ट है और कवरेज में भी इंटरेस्ट है शेयर से, मार्केट में है पॉलिटिक्स में है एजुकेशन में है हेल्थ में है जो सब्जेक्ट जो जितना वो इंटरेस्ट लेंगे उतना वो सक्सेसफुल हो जाएंगे इंट्रोक्शन वो सबको मिलने का सबसे बात करने का और वो रिलीजियस मैटर है क्या कोई एजुकेशन का है हेल्थ का है सबके साथ उसका जो बातचीत करने का तरीका बढ़िया होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने न्यूज़पेपर के लिए कवरेज कर सकता है और साथ में जो उसके ऊपर टेक्निकल मैटर भी होती है तो वो बड़ी जल्दी से सक्सेस हो जाता है किरीट जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जैसे कि वह साथियों को अगर मीडिया क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो इसमें मुख्य जो गुण आपने बताएं कि एक विद्यार्थी के अंदर कम्युनिकेशन यानी बातचीत करना या सवाल पूछने का जो तरीका है जो टेक्निक है वो उसको अच्छी तरह से समझ ले उसको अच्छी तरह से कर पाए और दूसरा आपने बताया लैंग्वेज और लैंग्वेज अगर अच्छी हो आपकी और कोई भी एक सब्जेक्ट पे जैसे कि आपने कहा हेल्थ सेक्टर हो सकता है या टेक्निकल सेक्टर हो सकता है या फिर आपने कहा कि रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी में भी कुछ अच्छी जमा उनकी पकड़ है समझ है तो वो चीज़ें जो है लोगों तक पहुंचाएंगे मीडिया के माध्यम से तो कोई भी एक सब्जेक्ट के माध्यम से वो आगे बढ़ सकता है और उसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अगर आप काम करते हैं कोई भी एक सब्जेक्ट ले लो हेल्थ में आपका इंटरेस्ट है जैसे आपका इंटरेस्ट सब्जेक्ट हो उस अनुसार भाषा और सवालों के साथ अगर लोगों से जुड़ना चाहेंगे तो इसमें बहुत ही अच्छी तरह से आप काम कर, कर पाएंगे काम अच्छा होगा और आपका करियर भी बहुत अच्छा होगा तो इसमें कितना टाइम लगता है टेंथ के बाद या ट्वेल्थ के बाद इस क्षेत्र में आने के लिए कोई खास डिग्री या कुछ करना पड़ेगा नहीं जर्नलिज़्म का भी कोर्स चलता है आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद हु. वो गुजरात की कहीं यूनिवर्सिटी जर्नलिज्म का दो साल का कोर्स पढ़ाते हैं उसमें ये सब आ जाती है मैटर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है टेक्निकल मैटर्स है लैंग्वेजिस है इंटरवक्स कि, किसी से साथ क्या बात करना है वो भी आ जाता है वो सब आ जाता है और फील्ड में भी ले जाते हैं वो कोई इधारों के मिनिमम दो साल का कोर्स <laughs> हाँ, दो साल का जर्नलिज्म का कोर्स के बाद भी कुछ और है नहीं वो एक्सपीरियंस ज़्यादा काम लगेगा और उसको ये भी है गवर्नमेंट में भी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का रिक्रूटमेंट होता है उस कोर्स जो पास किया उसमें उसको मिल जाता है अच्छा अच्छा और सब बड़ी का जो कंपनी है वो अपना पब्लिक रिलेशन ऑफिसर रखते हैं उसमें भी वो सक्सेसफुली जाते हैं जो जिसके पास टेक्निकल नॉलेज है तो वो ब, बहुत बढ़िया रहता है कि अपने खुद काम कर सकता है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में पब्लिक रिलेशन है पब्लिसिटी ऑफिसर्स है सब जगह पर उस लोगों का डिमांड ही रहता है अभी ज़माना पब्लिसिटी का है तो जो यंग है जो सब फैकल्टी में आगे है टेक्निकल मैटर्स में है लैंग्वेज में है सब सब्जेक्ट में वो उसका नॉलेज होना चाहिए और कैसे कैसे लोग अपने कस्टमर के पास जा सकते हैं उसका जो उसका ब्रेन है जो काम करता है सब में वो सक्सेस हो जाता है जी किरीट जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और 10वीं या 12वीं के बाद जो है जर्नलिज्म का आप कोर्स मेरे ख्याल से ट्वेल्थ के बाद ही होगा नहीं आफ्टर ग्रेजुएशन के आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद, के बाद।, के बाद। अच्छा अच्छा तो अभी फैकल्टी में ग्रेजुएट होना ज़रूरी है तो ठीक रहता है ठीक है तो मैं चाहूँगा कि आप अगर ग्रेजुएट हो जाते हैं तो दो साल का जर्नलिज्म का कोर्स है उसे आप आ, उसे आप अगर पूरा करते हैं तो आपके लिए बहुत सारे सेक्टर खुले हैं जिसमें आप अच्छी तरह से काम कर सकते हैं तो चलिए किस किस जगह पे आप काम कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ी सी बातें हमने सुनी हैं और थोड़ी बातें आगे सुनेंगे लेकिन अभी हो गया टाइम एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं आप सुना है ब्रह्मकुमारी इसका सामुदायिक स्� रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट पर करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को और हमारे साथ बात कर रहे हैं किरीट जी सुनते रहो मस्कराते रहो ला ललला जीवन के दिन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 करियर इन मीडिया के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और मीडिया में भी खास करके किस तरह से हमारे विद्यार्थी मित्र अच्छा काम कर सकते हैं उस विषय पर ज़्यादा हम लोग जोर दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बातें हमने ब्रेक के पहले सुना किरीट जी ने बताया कि जिस तरह से आपके अंदर जो भी बातें हैं किसी भी सेक्टर में किसी भी सब्जेक्ट किसी भी विषय पर आप अगर अच्छी पकड़ रखते हैं चाहे लैंग्वेज हो चाहे कोई भी रिलीजियस की बातें होंल्थ सेक्टर की बातें हों या टेक्निकल फील्ड की बातें हों थोड़ा सा अगर आपकी उसमें रुचि है तो उसके लिए आप अच्छे से अच्छे से अच्छे सवाल तैयार करके लोगों को पूछने के लिए आ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मिलकर जब आप बात करना शुरू करते हैं या उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो वो वो लोगों को भी काफ़ी पसंद आता है और उन चीज़ों को आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रिंट मीडिया के माध्यम से या फिर टेलीविजन के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं तो ये सारी चीज़ें होती हैं और आप जैसे कोर्स करते हैं ग्रेजुएशन के बाद दो साल का जनरलिज्म का कोर्स होता है ये कंपलसरी है आप इसके बाद अच्छी तरह से आप अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं और उसमें जैसे कि किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के रूप में भी आप काम कर सकते हैं इवन प्राइवेट जो कॉपोरेट कंपनीज़ हैं उसमें भी आप पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर के रूप में काम कर सकते हैं और नहीं तो कोई भी चैनल में आप अच्छी तरह से काम कर सकते हैं और प्रिंट मीडिया में भी आप अच्छा काम कर सकते थे किसी भी बड़े न्यूज़ एजेंसी में आप जॉइंट होके भी काम कर सकते हैं ऐसे बहुत सारे और भी बहुत सारी बातें होगी तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ किरिट जी हैं जिनसे हम बात कर रहे करियर इन मीडिया के फील्ड में हमारे युवा साथियों को ध्यान में रखते हुए और जिस तरह से नई नई टेक्नोलॉजी हमारे बीच में आ रही है हर रोज़ जो कुछ ना कुछ नई चीज़ें हमको सीखना पड़ता है तो जर्नलिज़म का कोर्स करने के बावजूद भी आपको अपग्रेड रहना पड़ेगा और नई नई चीज़ें जो आ रही हैं उसमें हमको थोड़ा अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है जैसे आजकल मोबाइल के बारे में या मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बातें होती हैं उसमें भी न्यूज़ न्यूज़ एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं ऐसे कई चीज़ें हैं जिसमें हम लोग काम कर सकते हैं तो आइए किरिट जी अब मुझे ये बताइए कि आने वाले समय में जिस तरह की मीडिया में किस तरह का और इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं किस तरह की बातें हो सकती है उसके बारे में बताइए जैसे अपने अभी हम देख रहे हैं कि अपने मोबाइल में कोई भी न्यूज़ आ सकता है और कंटिन्यूस हो रहा है पूरे विश्व में क्या हो रहा है इमीडिएटली अब इन्फॉर्मेशन मिल रही है ऐसे अपने कंप्यूटर में मिल सकती है और न्यूज़ का कोई प्रभाव नहीं रहता है हम देखते हैं कि हमारे पास जो न्यूज़ आता है उसका फाइव परसेंट हम यूज़ कर सकते हैं हमारे पब्लिकेशंस में इतना ज़्यादा यूज़ का सोर्स है पूरे देश में और मोबाइल में जो आ रहा है वो एक जबरदस्त क्रांति है और प्रिंट मीडिया के लिए एक ज़बरदस्त चुनौती बनी रहेगी कि प्रिंट मीडिया का क्या आ, क्या फ्यूचर होगा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से और जो जैसे वो ऐसे ऑनलाइन उन, न्यूज़पेपर चल रहा है मोबाइल में सब आ रहा है कैप से सभी वो उसके लिए बड़ी चुनौती रहेगा लेकिन कोई ना कोई तो फील्ड खुलता ही रहेगा हाँ। अभी हम मैंने इसमें एक बात ये हो सकती कि प्रिंट मीडिया जो है उसके साथ कंपटीशन है ये इलेक्ट्रॉनिक हाँ, मीडिया ये का। पूरा पूरा कंपटीशन है हाँ, हाँ हाँ तो वो चीज़ों में आप ये ये बताना चाह रहे हैं कि कहाँ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं तो मोस्टली ये देखा गया कि आजकल जैसे जिस तरह से लोगों ने मोबाइल्स यूज़ करना शुरू किया एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करना तो उसमें फिर बात यही होगी कि भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर लोग जो हैं इन चीज़ों को ज़्यादा जल्दी और बहुत कम समय में अपने पास न्यूज़ को देख सकते हैं इमीडिएटली yes, देख सकते हैं ऑनलाइन देख, देख सकते हैं ऑनलाइन भी देख सकते हैं। कल जो अपना फंक्शन चल रहा था तो मैं दीदी जानकी का फोटो लेने के लिए स्टेज के पास गया तो हमारे पाटन सेंटर के इंचार्ज और ब्रह्मा कुमारी बहन से वो उसने इमिजिएटली देख लिया कि आबू में क्या हो रहा है और किरीट भाई वो फोटोग्राफ ले रहे हैं वो ही जबरदस्त क्रांति है जी जी तो घर वालों को पता चल जाता है कि आप कहां पर हैं <laughs> तो ये एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है जो आने वाले समय में और भी अच्छी तरह से काम कर सकता है तो हमारे युवा साथियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत ही अच्छे स्कोप्स हैं जो हम लोग आज बात कर रहे हैं और इसमें कितना कमा सकते हैं कैसे इनकम होता है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए बहुत सा जैसे आपका इंटरेस्ट और आपका वर्क परफॉर्मेंस कैसा है वो कमा सकते हैं और हम देखते हैं कि जो जर्नलिस्ट है और जो एडिटर्स है और पब्लिक सर है सबको बहुत इज्जत मिलती है समाज में सब जगह पर रिस्पेक्ट मिलता है और सब लोग उसको रिस्पेक्ट से बुलाते हैं जैसा उसका पॉजिटिव मीडिया होता है उसको तो कोई तकलीफ़ होती ही नहीं है सब जगह पर उसको रिस्प, अच्छा रिस्पांस मिलता है और सब लोग अच्छी तरह के बुलाता है कमान वो पैसा कमाए कि न कमाए इसकी बात नहीं है लेकिन समाज में उसका रिस्पेक्ट तो बहुत बढ़िया ही रहता है हम देखते हैं सब जगह एक रिस्पेक्टफुल पर्सन की तरह हमेशा बने रहते हैं अच्छा। हम और सबको ओबलाइज भी कर सकते हैं कि भी किसी का गुड न्यूज़ हमने पब्लिश किया उसका वर्क का पर अच्छा परफॉर्मेंस का हमने अप्रिसिएट किया तो वो लोग अपने लिए बहुत अच्छा सोचेंगे अच्छा उसका रिस्पॉन्स हमें भी अच्छा मिलेगा ऐसे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर का कोई अच्छा काम करते हैं तो हम उसको अप्रिसिएट करते हैं वो ऑफिसर भी हमारे साथ बहुत अच्छा संबंध रखते हैं और हमारा कोई भी काम करते हैं और उसका हमारे अम, लिए रिस्पांस और विचार अच्छा रहता है हम देखते हैं कि हमारे पिताजी ऐसा ऐसी तर्ज पर अपना न्यूज़पेपर चलाया कि सितेर साल तक उस हमारे पत्र का वो जर्नलिस्ट वो एडिटर रहे तो बहुत से अधिकारी लोग कहीं इंडस्ट्रियालिस्ट कहीं लोग उसके साथ उसको संपर्क में आए तो आप उसका हम हम अब देखते हैं कि पिताजी ने जो काम किया उसका हमें बहुत बड़ा रिवार्ड्स मिल रहा है सब लोग याद रखते हैं कि भाई वो जर्नलिस्ट हमने रहे बहुत अच्छा काम करते थे लोगों का का प्रश्न करते किसी व्यक्तिगत किसी की टिका टिप्पणी नहीं करते थे <laughs> जैसे ब्रह्मा कुमारी में मेरे पिताजी ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए थे तो वो लोग सब हमें रिस्पेक्ट देता है सब हमें बुलाता है और हम हम भी सोचते हैं कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं ब्रह्मा कुमारी इस वाले समाज का जो काम कर रहे हैं इतना बढ़िया है, हम अप्रिसट नहीं कर सकते सबके लिए जो काम कर रहे हैं वो हम अप्रिसिएट कैसे करें वो भी सोचे, लेकिन हम हर बार उसकी एक्टिविटीज़ को पब्लिश करते हैं तो लोगों को भी अच्छा लगता है और संस्था को भी अच्छा लगता है कि कहीं फील्ड में काम करते हैं जो हेल्थ में करते हैं एजुकेशन में करते हैं सोशल सर्विस में वो लोग करते हैं बिना कोई अपेक्षाएं अब मीडिया वाले का मीडिया का जो होता है तो मीडिया को सुधारने का काम सरकार को करना चाहिए मीडिया वाले को करना है वो लोग नहीं करते लेकिन ब्रह्मा कुमारी इस बारे करते हैं बड़ी रिस्पेंसाल <laughs> करते हम इसलिए हम बहुत प्रभावित है ब्रह्मा कुमारी संस्था से चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किरिट जी किस तरह से हम लोग इस मीडिया के फील्ड में हमारे युवा साथी आना चाहते हैं अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जहां पर आप अपने करियर को एक अच्छी उड़ान दे सकते हैं एक अच्छा स्कोप है जहां पर पैसे की बात नहीं लेकिन सम्मान की बात है और आने वाले समय में जिस तरह का मीडिया जो है किस तरह से लोगों को हेल्प कर रहा है वो हम देख ही रहे हैं और अगर पॉजिटिव मीडिया बन जाता है तो वो अपने आप में ही एक बहुत ही अनूटा काम समाज के लिए हो सकता है इसकी कमी थोड़ी सी हम लोग देखते हैं लेकिन अगर हमारे युवा साथी इस, इस फील्ड में आते हैं तो वो एक पॉजिटिव आस्पेक्ट लेके एक पॉजिटिव नज़रिया लेके पॉजिटिव न्यूज़ लोगों तक पहुंचाएं, तो वो एक बहुत बड़ा काम हो सकता है तो इस क्षेत्र में काफ़ी चीज़ें हैं और कहीं भी आप जनरलिज्म का कोर्स करने के बाद आपके पास एक डिग्री हो जाती है और जर्नलिज़म के रूप में आप किसी भी सेक्टर में कोई भी कंपनी में आपको ऐसी आ, कोई भी कंपनी नहीं होगी जहाँ पर आपकी ज़रूरत नहीं होगी आप हर जगह जो है बिल्कुल फिट बैठ सकते हैं पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर के रूप में क्योंकि पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर जो है एक कस्टमर केयर होता है हर बिजनेसमैन जो है कस्टमर की सुविधा के अनुसार कस्टमर का जो है रिस्पेक्ट करते हुए उन्हें अपने पास आकर्षित करना चाहता है तो मीडिया उसमें बहुत अच्छा रोल निभा सकता है एक जर्नलिस्ट अच्छा काम कर सकता है कंपनी के बिजनेस को अपलिफ्ट करने में बढ़ाने में तो आपका बहुत जगह हर कंपनी में हर गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी ज़रूरत होती है तो ये फील्ड बहुत बड़ा है लेकिन वही किरीट साहब ने बताया कि रुचि होनी चाहिए इंटरेस्ट होनी चाहिए और कितना अच्छा आप परफॉर्म करते उसके ऊपर डिपेंड करता है डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है कोई सिंसियर व्यक्ति हो जो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं काम करता है जो अच्छा से अच्छा न्यूज़ ले कवरेज करता है जो कोई भी एक सेक्टर में कोई लोग नहीं गए जहाँ से कोई प्रजा का प्रश्न है कोई प्रॉब्लम्स है उसको हाईलाइट करे तो उसका बहुत ही डिमांड है अच्छे जर्नलिस्टों का और टेक्नोलॉजी की बात करें कि हम एक दूसरे न्यूज़पेपर से जुड़े हुए हैं जो ऑस्ट्रेलिया से पब्लिश होता है उसका नाम है गुजरात कनेक्शन ये ये पूरा अहमदाबाद में, में बनता है उसका हम डी डी जो पेज बनाते हैं पेज मेकिंग अहमदाबाद में बनता है पूरा और उसका 20 पेज होता है वो ऑस्ट्रेलिया से प्रिंट होता है वहाँ ही पब्लिश होता है वो ज़बरदस्त क्रांति है कि जो गुजराती लोग है ऑस्ट्रेलिया में वो न्यूज़ पेपर वहीं पढ़ते हैं पूरा गुजरात का न्यूज़ और इंडिया का न्यूज़ उसको पर भीक मिल जाता है और पूरा पेज हम कवरेज यहाँ करते हैं उसका एडिटिंग यहाँ अहमदाबाद में होता है एक साथ ईमेल से सब जाता है उसका इम और प्रिंट वहीं होता है अच्छा ज़बरदस्त क्रांति है बहुत अच्छी बात है चलिए किरेट जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया हमारी युवा साथी अगर प्रिंट मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और कम्युनिकेशन के जगत में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत सारी जो सुविधाएं हैं उपलब्ध हैं और साथ ही साथ हर जगह उनके लिए मांग है डिमांड बहुत है तो आपको अपने आप को देखना है कि मेरे अंदर कौन सी क्वालिटीज़ हैं किस तरह के गुण मेरे अंदर मेरी लैंग्वेज मेरी कम्युनिकेशन की बातें मेरी लिखत और इस इन सभी चीज़ों से अलग भी हो सकते हैं आप अच्छे एडिटर बन सकते हैं आप एक आप फी डिज़ाइनर भी हैं तो भी इस क्षेत्र में आपका वेलकम होता है मीडिया क्षेत्र में और एडिटर होते हैं जो पिक्चर्स एडिट करते हैं या पेज एडिट करते हैं इन सभी की भी जरूरत पड़ती है टेक्निकल चीज़ों की भी बहुत जरूरत पड़ती है तो किसी भी फील्ड में आप इन सभी से जुड़ना चाहते हैं तो जरूर आपका वेलकम है और अच्छा करियर आपका है यहाँ पर लेकिन वही है शर्त यही है कि अच्छा आपको परफॉर्म करना पड़ेगा आपको थोड़ा समय जरूर देना पड़ेगा कि आप इन चीज़ों में कहाँ फिट बैठते हैं तो अपनी एक जगह बनाने के लिए अपने अंदर की क्वालिटी को देखकर उस जगह पे आपको बैठ जाना है फिर बस आपका करियर बना ही है और आप एक अच्छे समाज सेवक के साथ साथ एक अच्छे करियर को अपने आप को अपना एक अच्छा करियर भी बना सकते हैं तो किरिट जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस करियर इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और जाते जाते मैं कहूँगा गुजरात और राजस्थान के काफ़ी लोग आपको सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक छोटा सा मैसेज ज़रूर दें हम मैसेज तो कह दें जो संस्था में बैठे हैं उसको बहुत अप्रिसिएट करते हैं ब्रह्मा कुमारी संस्था हम पाँच सात साल से मीडिया की ए, मीटिंग वो शिविर हम अटेंड करते हैं तो हम देखते हैं कि कहीं फील्ड में वो ब्रह्मा कुमारी संस्था जो काम करती है उसको कोई स्वार्थ नहीं है फिर भी वो काम करती है जैसे और साइंस साइंस को भी साथ में लेती है समाज को भी साथ में लेती है एजुकेशन को भी साथ में लेते हैं हिल को भी साथ में लेकर समाज के लिए काम कर रही है हम ये संस्था में आए और संस्था के जो मदु, रेडियो मधुबन में हमें बा, बात करने का जो मौका, मौका। मिला उसके जो एडिटर साहब हैं मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ उसका और खूब खूब उसका शुक्रिया अदा करता हूँ और संस्था को मैं नतमस्तक से उसका आभार व्यक्त करता हूँ केट बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यार आपने बताया है और आपने करीबी से उसको जाना समझा ब्रह्म कुमारी संस्थान को और साइंस और स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म और विज्ञान को साथ में लेकर हम लोग काम कर रहे हैं ताकि लोगों का सर्वांगीण विकास हो समाज का सर्वागीण विकास हो इसी उपदेश के साथ हम लोग काम करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा लगता है तो चलिए हम मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह जुड़े रहें बने रहें और मीडिया के माध्यम से आप इन चीज़ों को लोगों तक पहुँचाएँ ऐसी शुभ करता हूँ और हमारे युवा साथी जो इस वक्त हमें रहे हैं और मैं चाहूंगा कि हमारे सभी युवा साथी अपने करियर में बहुत अच्छा करें, अपना और देश का नाम रोशन करें। इन शुभकामनाओं के साथ मुझे और किरिट जी को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुना है रेडियो एफएम सुनते रहो मुस्करो